अमरता भी एक लोभ है मैं रहूं सदा मैं कभी मिट ना जाऊं लेकिन इस शरीर को हम मिटते देखते हैं अब तक कोई उपाय नहीं इस शरीर को बचाने का जीव शास्त्री कहते हैं इसलिए मनुष्य काम वासना को पकड़ता है मैं नहीं बचूंगा तो भी कोई हर्ज नहीं मेरा कोई बचेगा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 इसलिए क्रोध मोह काम अत्यंत गहरे में ग्रीड लोभ के ही विस्तार है जिस व्यक्ति का लोभ गिर जाता है उसके ये तीनों जिनको हम शत्रु कहते हैं ये भी गिर जाते हैं। लोभ के बिना क्रोध करिएगा कैसे हाँ ये हो सकता है कि क्रोध के बिना भी लोभ रहे ये असंभव है कि क्रोध के बिना कामवासना हो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 जब संसार हाथ से छूटने लगता है तो दूसरे लोग की चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। जो यहां धन पकड़ता था वहां धर्म को पकड़ने लगता लेकिन पकड़ वही लोभ का भाव वही संसार खो गया कोई हर्ष नहीं स्वर्ग ना खो जाए यहां यश ना मिला प्रतिष्ठा ना मिली कोई हर्ष नहीं उस परलोक में भी कहीं आनंद ना खो जाए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 लेकिन मौत जब करीब आने लगती है हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं और संसार पर पकड़ ढीली होने लगती है इंद्रियों की तो भीतर का लोभ कहता है ये संसार तो गया ही अब दूसरे को मत छोड़ देना माया मिली न राम कहीं ऐसा ना हो कि माया भी गई राम भी गए तो अब राम को जोर से पकड़ लो इसलिए बूढ़े लोग मंदिरों मस्जिदों की तरफ यात्रा करने लगते हैं। तीर्थ यात्रियों में देखें बूढ़े लोग तीर्थ की यात्रा करने लगते ये वही लोग हैं जिन्होंने जवानी में तीर्थ के विपरीत यात्रा की कार्ल गुस्ताव जंग ने इस सदी के बड़े से बड़े मनस्कित्सक ने कहा है कि मानसिक रूप से रुगण व्यक्तियों में जिन लोगों की मैंने चिकित्सा की है उनमें अधिकतम लोग चालीस वर्ष के ऊपर थे और उनकी निरंतर चिकित्सा के बाद मेरा यह निष्कर्ष है कि उनकी बीमारी का एक ही कारण था कि पश्चिम में धर्म खो गया है चालीस साल के बाद आदमी को धर्म की वैसी ही जरूरत है जो उन्होंने कहा है जैसे जवान आदमी को विवाह की जवान को जैसे काम वासना चाहिए वैसे बूढ़े को धर्म वासना चाहिए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 माक्टर तो ने कहा कि इसी चिंतन में मैं भी पढ़ा लेकिन बड़ी दुविधा है फॉर क्लाइमेट हैवन इज बेस्ट बट फॉर कंपनी हेल्थ अगर सिर्फ स्वास्थ्य सुधार ही करना हो मगर अकेला रहना पड़ेगा स्वर्ग में तो आभावा तो बहुत अच्छी है वहां की लेकिन कंपनी बिल्कुल नहीं महावीर स्वामी बगल में बैठे भी हो आपके तो भी कंपनी नहीं हो सकती कंपनी चाहिए तो नरक वहां जानदार रंगीले रो, लोग हैं वहां कंपनी है वहां चर्चा है मजाक है बातचीत है उसने तो मजाक में कहा था लेकिन बात में थोड़ी सच्चाई है लेकिन इसे दूसरे पहलू से देखें तो यह मजाक गंभीर हो जाता है असल में जो लोग भी भी भीतर नरक में हैं, वो हमेशा कंपनी की खोज में होते हैं। जो लोग भीतर खुद से दुखी हैं, वो साथी खोजते हैं जो भीतर आनंदित है वो अपना साथी काफी है किसी और साथ की कोई जरूरत नहीं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 उसने कहा कि जिस दिन विज्ञान से विवाह कर लिया उस दिन सौतेली पत्नी घर में लाने की हिम्मत फिर मैंने ना जुटाई अक्सर वैज्ञानिक हो चित्रकार हो कवि हो संगीतज्ञ हो पत्नी से बसते हैं नहीं बसते हैं, तो पछताते पछताना पड़ेगा क्योंकि दो पत्नी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 जो काव्य का दीवाना है कविता उसकी प्रे है अब दूसरी पत्नी कठिनाई खड़ी कर देगी और पत्नियां ऐसे भली भात जानती कभी कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है कि कोई कभी शादी कर लेता है, तो पत्नी के बर्दाश्त के बाहर होता है कि वो कविता लिखे बैठ के उसके सामने पत्नी मौजूद हो और पति कविता लिखे तो पत्नी छीन के फेंक देगी उसकी कविता